प्रकरण भाष्य गौड़ कारिका विज्ञानवाद का खंडन मंडुक्योपन अलात्करण शाक्य गौड़का विज्ञानवादंड प्रज्ञ सद विज्ञानवादि बौद्ध से परमाचार्ये बाह्यापक्षतिषेधपरामचार्युमोद तदव हेतु कृत्ता तत्प्रत्यक्ष प्रतिषेधा तदीदम उच्यते प्रज्ञप्ते स्वनिमित्व इस पच्चीसवें श्लोक से लेकर यहाँ तक आचार्य ने विज्ञानवादी बौद्ध के बाषार्थवादी के पक्ष का प्रतिषेध करने वाले वचन का अनुमोदन किया अब उसी को हेतु बनाकर उसी के पक्ष का प्रतिषेध करने के लिए इस प्रकार कहा जाता है तस्मा न जायते चित्त चित्त दृश्यम न जायते दस्य पश्य जातिम खे वै ते पदम इसलिए चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्त का दृश्य ही उत्पन्न होता है जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण चरण चिन्ह देखते हैं यस् सत्यवो घटाद्या भासता चित्तस्य विज्ञानवादी तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमानव भासता भूतदर्शना जन्मनि युक्ता सत्यवन्मुक्ता इत्यतो न जायते जिथा चित्त यहा चितिदृश्य न जायते क्योंकि विज्ञानवादी ने घटादि के न होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होने स्वीकार की है और यथार्थ दृष्टि होने के कारण उसका हमने भी अनुमोदन किया है इसलिए उसकी मानी हुई चित्त की उत्पत्ति की प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति के अभाव में ही होनी संभव है अतः जिस प्रकार चित्त से दृश्य का जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त की भी उत्पत्ति नहीं होती अत त ये जाति पश्य विज्ञानवादि क्षणक दुखतेशून्य नात्म नात्म चित्न चित्तस्व रूप दुम पश्यन्ति ते वैप्यद पक्षादीनाम्। अत इतरेभ्यो दैतिभ्योन्त साहसी ये शून्यवादि पश्यशून्यता स्वदर्शन सेून्यता प्रतिजानते तथा साहसीकरा खमुष्टिना जिघिछति इसलिए जो विज्ञानवादी उस चित्त की उत्पत्ति तथा उसके क्षणिक दुखित्व शून्यत्व एवं अनात्मत्व आदि देखते हैं उस चित्त से ही जिसका देखना सर्वथा असंभव है ऐसे चित्त के स्वरूप को देखने वाले वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण देखते हैं अतः तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैतवादियों की अपेक्षा भी अधिक साहसी हैं और जो शून्यवादी सबकी शून्यता देखते हुए अपने दर्शन की भी शून्यता की प्रतिज्ञा करते हैं वे तो उनसे भी बढ़कर साहसी है वे आकाश को मुट्ठी से ही पकड़ना चाहते हैं उपक्रम का उपसंहार उत्तर हेतुकम ब्रह्मेति सिद्धम य पुनरादौ प्रतिज्ञातम तत्फलोपसंहार्थो यम श्लोक पूर्वोक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है अब पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फल का उपसंहार करने के लिए यह श्लोक है अजात जायत यस्माजाति प्रकृति प्रकृतिरण्य था भावो न कथित भविष्य क्योंकि अजन्मा चित्त का ही जन्म होता है इसलिए अजाति ही उसका स्वभाव है और स्वभाव की विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी अजात जच्चि ब्रह्म जायत ये वादि परिकल्प्य तद जात जायती यस्ति प्रकृति से तत तस्मादातूपाया प्रकृत अन्यथा भावो जन्म न कथित भविष्य अजात जो ब्रह्मरूपचित है वही उत्पन्न होता है ऐसी वादियों द्वारा कल्पना की जाती है क्योंकि उस अजात का ही जन्म होता है इसलिए अजाति उसका स्वभाव है तब इसीलिए उस अजातूप स्वभाव का जन्म रूप विपरीत भाव किसी प्रकार नहीं होगा अयम चापर आत्मन संसार मोक्षो परमार्थ सद्भाववादीना दोष उच्चते आत्मा के संसार और मोक्ष दोनों ही का परमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करने वाले वादियों के पक्ष का यह एक दूसरा दोष बतलाया जाता है अनाधेर चंसारे अनंतता चादीम मोक्ष से न भविष्य अनादिशंसार का तो कभी अंतवत्व नहीं हो सकेगा और सादिमोक्ष की कभी अनंतता नहीं हो सकेगी रक्षितस्य अनातकोटिदित संसारन शेष्य युक्ति सिद्धि नोपयास्यनादि सन्नतवात कं कश्चि पदार्थो दृष्टो लोके बीजाकुरबंधन दृष्ट दृष्टि चेत न एक भावे वस्वनापोदित अनादि अतीत कोटि से रहित संसार का अंतत्व अर्थात समाप्त होना युक्त से सिद्ध नहीं होगा लोक में कोई भी पदार्थ अनादि होकर अंतमान होता नहीं देखा गया है यदि कहो कोई बीजाकुर संबंध की निरंतरता का विच्छेद होता देखा गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि बीजाकुर संतति कोई एक पदार्थ न होने के कारण उसके अनादित्व का निराकरण तो पहले कर दिया गया है तथा तथान विज्ञान प्राप्ति काल प्रभुअस मोक्षस्यादिम न भविष्य घटादिस्वदर्शनात् घटादि विनाशवद वस्तुवाद अदोषित चेत तथा च मोक्ष से परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि असत्वाद सस विषाणशिवादी अत्वभाव इसी प्रकार विज्ञान प्राप्ति के समय होने वाले सादि मोक्ष की अनंतता भी नहीं होगी क्योंकि जन्य पदार्थों में ऐसा देखा नहीं गया यदि कहो कि नाश के समान अवस्तुरूप होने से मोक्ष में यह दोष नहीं आ सकता तो इससे मोक्ष के परमार्थिक सद्भाव विषय प्रतिज्ञा की हानि होगी इसके सिवा यदि मोक्ष को असद्रूप ही माना जाए तो भी सस के समान असत होने के कारण भी इसके आदिमत्व का अभाव ही है प्रपंच के असत्यव में हेतु आदाबंते वर्तमानों पर तत्था तो क्ष जो आदि और अंत में नहीं है वह वर्तमान में भी वैसे अर्थात रूप ही है ये पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं संप्रयोजनता थे स्वप्ने भी प्रतिपद्य थे तस्मा आद्यंत मिथ्य व खलुते स्मृता उन जागृत पदार्थों की संप्रयोजनता सपनावस्था में असिद्ध हो जाती है अतः आदि अंतयुक्त होने के कारण वे निश्चय ही मिथ्या माने गए हैं वै तथ्ये कृतव्याख्यानौ श्लोका संसार मोक्षा भाव प्रसंगे न पठितों वैतथ्य प्रकरण में इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की जा चुकी है यहां संसार और मोक्ष के अभाव के प्रसंग में उन्हें फिर पढ़ दिया है सर्वे धर्मांसा स्वप्ने का दर्शनात् समृत्ते प्रदेशे वै भूतानां दर्शनम कुतः जबकि शरीर के भीतर देखे जाने के कारण सपनावस्था में सभी पदार्थ मिथ्या है तो इस संकुचित स्थान में अर्थात निरोकाश ब्रह्म में भी भूतों का दर्शन कैसे हो सकता है निमित्त निमित्त इष्यते भूतदर्शनाद अर्थः प्रपंचतः श्लोक है इन श्लोकों द्वारा निमित्त निमित्त इष्यते भूतदर्शनाद इस श्लोक के ही अर्थ का विस्तार किया गया है स्वप्न का मिथ्यात्व निरूपण न युक्त दर्शनम गलश मदगत प्रतिबुद्धस्य प्रतिबुद्ध वही सर्व तस्से न विद्यते देशान्तर में जाने में जो समय लगता है स्वप्नावस्था में उसका नियम न होने कारण, के कारण स्वप्न के पदार्थों को उनके पास जाकर देखना तो संभव नहीं है इसके सिवा जागने पर भी कोई उस स्वप्न दृष्ट देश में नहीं रहता जाग्रते प्रत्यागमन कालो नियतो देश प्रमाण तो यसास्या नियम, भावस्वप्ने न देशान्तरगमन में अर्थ जागृति में जो आने जाने के समय और प्रमाण सिद्ध देश नियत है उनका नियम न होने के कारण स्वप्नावस्था में देशांतर में जाना नहीं होता यह इसका अभिप्राय है मित्राद्य सन्त्रबुद्धों संबुद्धोना प्रपद्यते गृहतम चा भी यंचित प्रतिबुद्धो स्वप्नावस्था में मित्रादि के साथ मंत्रणा कर वह स्वप्नदर्शी पुरुष जागने पर उसे नहीं पाता तथा उसने जो कुछ स्वप्नावस्था में ग्रहण किया होता है उसे जागने पर नहीं देखता मित्राद्य सह सम तदेव मंत्रण प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते गृहतम चकंचितरण्यादि धिरन, न प्राप्त अतस्च न गच्छति स्वप्ने सप् में मित्रादि के साथ मंत्रणा करके जाग पड़ने पर फिर उसी मंत्रणा को नहीं पाता और उस समय उसने जो कुछ कुर्णादि ग्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता इसलिए भी स्वप्नावस्था तो में वह किसी देशांतर को नहीं जाता स्वप्ने तो चावस्तुक्य दर्शनात्था काय तथा सर्व चित्रदृश्यम अवस्तुक स्वप्न में जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर सैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है जैसा वह शरीर है वैसा ही संपूर्ण चित्र दृश्य अवस्तु रूप है स्वने चाट यह दृश्य सो वस्तु वस्तुक्य स्वापदेश पृथ्का दर्शना यहां स्वप्नदृश्य काय संस्तथाव चिंत्रदृश्यं अवस्तुक जागृत चित्रदृश्यवाद स्वन सगर अपीति प्रकरणाथ स्वप्न में घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है क्योंकि उस स्वप्नदेश शरीर से भिन्न एक और शरीर अर्थात सैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला शरीर असत है उसी प्रकार जागृत अवस्था में सारा चित्त दृश्य केवल चित्त का ही दृश्य होने के कारण असत है यह इसका तात्पर्य है प्रकृत अर्थ यह हुआ कि स्वप्न के समान होने की कारण जागृत अवस्था भी असत्य है स्वप्न और जागृत का कार्य कारणत्व व्यवहारिक है इतच्चा सत्व जागृत वस्तुन जागृत पदार्थों की असत्ता इसलिए भी है कि ग्रहणा जागृत व तेतु स्वप्न इष्यते तदेतुवात् तथा जागृति जागृत जागृत के समान ग्रहण किया जाने के कारण स्वप्न उसका कार्य माना जाता है किंतु जागृत का कार्य होने के कारण स्वप्नद्रष्टा के लिए ही जागृत अवस्था सत्य मानी जाती है जागृत व जागृत से इव ग्रहणा ग्राह्य ग्राहक ग्राहकूपेण स्वप्न से तज्जागरी हेतुन स स्वन स्वप्ना मिष्य प्रायः तेतुवाज्जागृतकार्यपनदृष्ट के समान ही ग्राह्य ग्राहक ग्रहक ग्राहकूपे स्वप्न का भी ग्रहण होने से इस स्वप्नावस्था का जाग्रत कारण है इसलिए वह स्वप्नावस्था तद्धेतुक, यानी जाग्रत का कार्य मानी जाती है तद्धेतुक अर्थात जाग्रत का कार्य होने के कारण उस स्वप्न स्वप्नदृष्टा के लिए जाग्रत अवस्था सत्य है औरों के लिए नहीं जैसा कि स्वप्न यह इसका तात्पर्य है यथा स्वप्नः स्वप्न दृश्य संसाधारण विद्यमान वस्तु वस्तुवधव भाषते तथा तत्ण्वाद साधारण विद्यमान वस्तुव भाषम न तो साधारण विद्यमान वस्तु स्वप्न प्रायः जिस प्रकार स्वप्न स्वप्नदृष्टा को ही सत अर्थात साधारण विद्यमान वस्तु के समान भाषता है उसी प्रकार उसका कारण होने से जाग्रत की भी साधारण विद्यमान वस्तु के समान प्रतीत होती है किंतु वस्तुता स्वप्न के समान ही वह साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं यह इसका अभिप्राय है ननु स्व त्वेपि जागृत वस्तु न स्वप्नवस्तुत्व अत्यंत चलो ही स्वप्नों जागृतम तो स्थिर लक्ष्यते शंका स्वप्न के कारण होने पर भी जागृत पदार्थों का स्वप्न के समान अवस्तुतु नहीं है क्योंकि स्वप्न तो अत्यंत चंचल है किंतु जागृत अवस्था स्थिर दिखी जाती है नाम एवं विवेक नाम तो न ना क्यों वस्तु न उत्पाद प्रसिद्ध होता समाधान ठीक है अविवेकियों के लिए ऐसी बात हो सकती है किंतु विवेकियों को तो किसी वस्तु की उत्पत्ति सिद्धि ही नहीं है अतः उत्पाद प्रसिद्धवाद अजम थर्वहृत न चूतादूत संभवोस्ति कथंचन उत्पत्ति के प्रसिद्ध न होने के कारण सब कुछ अज ही कहा जाता है इसके सिवा सत्वस्तु से असत की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती अप्रसिद्धवाद उत्पादत्म थर्वित्यजुदाहृत थर्व वेद सबायाभ्यज तदपी मे जागृता सतो सत्स्वनों जायत न भूतासा सत संभवस्ति लोके न ह्य सत सषाणादेहसो दृष्ट कथिदी उत्पत्ति के सिद्ध न होने से सब कुछ आत्मा ही है इसलिए वेदांतों में सबाहभ्यंतरोजह इत्यादि रूप से सबको अज ही कहा है और तुम जो मानते हो कि सत जागृत से असत स्वप्न की उत्पत्ति होती है सो भी ठीक नहीं क्योंकि लोक में भूत विद्यमान वस्तु से असत का जन्म नहीं हुआ करता सत श्रृंगादि असत पदार्थों का जन्म किसी भी प्रकार देखने में नहीं आता ननुक्तम तय स्वप्नों जागृत कार्यमिति मित्र तत्क उत्पाद प्रसिद्ध शंका यह तो तुम्ही कहा था कि स्वप्न जागृत का कार्य है फिर ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति सिद्धि नहीं होती शुणु तत्र यथा कार्य कारण भावस्मा अभिप्रेत इति समाधान हम जिस प्रकार उनका कार्य कारण भाव मानते हैं सो सुनो असज्जागृते दृष्टा स्वप्ने पश्यति तन्मयः अस्वप्ने दृष्टि प्रतिबुद्धो न पश्यति जेव जागृत अवस्था में असत् पदार्थों को देखकर कर उन्हीं के संस्कार से युक्त हो उन्हें स्वप्न में देखता है किंतु स्वप्नावस्था में भी पदार्थों को ही देखकर जागने पर उन्हें नहीं देखता असद विद्यमान रज्जु सर्पभ विक जागृते दृष्ट तभावभान्मय स्वप्ने जागृतवद्रा्य ग्राहकूपेण ग्राह विकलयन पश्यस्वी दृष्टि चतिबुद्ध न पश्य विकल्पयन च शब्दात तथा जागृत स्वप्ने न पश्यति पश्य कदाचि तस्गृत स्वप्नहेतुच्य न तो परमार्थ सदिति कृत्वा, जागृत अवस्था में असत अर्थात रज्जु में सर्प के समान कल्पना किए हुए अविद्यमान पदार्थों को देखकर उनके भाव से भावित हो स्वप्न में भी तन्मय भाव से जागृत के समान ग्राह्य ग्राहक रूप से विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है तथा स्वप्न में भी असत पदार्थों को देख जागने पर विकल्प न करने के कारण उन्हें नहीं देखता च शब्द से यह अभिप्राय है इसी प्रकार कभी जागृत में देखकर भी उन पदार्थों को स्वप्न में नहीं देखता इसलिए यह कहा जाता है कि जागृत अवस्था स्वप्न का कारण है उसे परमार्श सत मान कर ऐसा नहीं कहा जाता तस्तु न कस के चिदपी प्रकारेण कारण भावा उपपद्यते कथम परमार्थतः तो किसी का किसी भी प्रकार कार्य कारण भाव होना संभव नहीं है किस प्रकार से वो बतलाते हैं नास्त्य सद्येतुकम असत सद असध्येतुक तथा सत्य सद्येतुक ना सध्येतुकम असत्तः न तो असत् पदार्थ ही असत्ण वाला है और न सत्पदार्थ ही असत्ण वाला है इसी प्रकार पदार्थ भी कारण वाला नहीं है फिर असत असत्पदार्थ ही वाला कैसे हो सकता है नास्सेतुक असत्षणादि हेतु कारणम कारण यस् सतकुसुमत अस्य हेतुक असन्न विद्यते तथा घटादि सदपी घटादिवस्तुअसुक ससबिषाण्यमस्त सच्च विद्यम घटादी विद्यमदस्तुत्व सत्कार्यसत्कृत एवं संभव है न्य संभव शक्यो वल अवेकिनासी कार्यकार कसा विप्रायः कारण माला असत पदार्थ भी नहीं है जिस आकाश पुष्प आदि असत पदार्थ का कोई सत्शृंगादि असत कारण हो ऐसा कोई हेतुक असत पदार्थ भी विद्यमान नहीं है तथा घटादि सद्वस्तु भी हेतुक अर्थात सत्विस्दि असत पदार्थ का कार्य नहीं है इसी प्रकार सत्य यानी विद्यमान घट आदि किसी अन्य सद्वस्तु का भी कार्य नहीं है फिर का कार्य असत ही कैसे हो सकता है इसके सिवा किसी अन्य कार्य कारण भाव की न तो संभावना है और न कल्पना ही की जा सकती है अतः तात्पर्य है कि विवेकियों के लिए तो किसी वस्तु का भी कार्य कारण भाव सिद्ध है ही नहीं पुनरपि जाग्रत स्वप्नो असतरो असतोरपी कार्य कारण भावाशंका अपनयन आहार जाग्रत और स्वप्न असत होने पर भी उनके कार्य कारण भाव के संबंध में जो शंका है उसकी निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते हैं विपर्यासाद्य था जागृत अचिंतान भूत व तथा स्वप्न विपर्यासान धर्मस्तव पश्यती जिस प्रकार मनुष्य भ्रांतिवश जाग्रत जागृतकालीन अचिंत पदार्थों को यथार्थवत् ग्रहण करता है उसी प्रकार स्वप्न में भी भ्रांतिवश स्वप्न कालीन पदार्थों को वही उसी अवस्था में देखता है विपर्यासाद विवेक तो यथा जागृत जागृते चिंत्यान्ावान्थक्य चिंतनीयान रज्जो सर्पादीन भूतवत् परमा स्पृशनिव विकल्पये विकल्पयेत वि विकपेद कसी तथा स्वप्ने विपरयास साधस्तादी धर्म विकल्पयति विकल्पयती पश्यति न तो जागृता दुत्प्य मनानर्थ जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात अविवेक के कारण जागृत अवस्था में रज्जु सर्पादि अचिंतनी अर्थात जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थों को भूत परमार्थवत स्पर्श करते हुए इसे कल्पना करता है उसी प्रकार स्वप्न में के कारण ही वह हाथी आदि को देखता हुआ सा कल्पना करता है अर्थात उन्हें वह उसी अवस्था में देखता है न कि जागृत से उत्पन्न होते हुए